तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते वही भक्ति तूने मांगी तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी है पक्षी सुन मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे भक्ति ज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुण से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना हे काक सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना अब मेरी सत्य सुगम वेदादि द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं उन मनुष्यों में भी द्विज द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है जैसे मेरी ही गति यानी आश्रय है वह कोई दूसरी आशा नहीं करता मैं तुझसे बार बार सत्य यानी निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी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 मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था वह सुख मन और कान ही जानते हैं जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं पर वे कह कैसे सकते हैं उनके तो वाणी है ही नहीं मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे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 भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना के बिना बिना कहीं कहीं ज्ञान ज्ञान हो हो सकता सकता है है। अथवा वैराग्य इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है हे तात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है चाहे करोड़ों उपाय करके पचपच मरिए यानी फिर भी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 हे धीर बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए हे पक्षराज हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही यह सब अपनी आँखों देखी कही है श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा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 उनमें अनंत कोट सरस्वतियों के समान चतुरता है अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संघार करने वाले हैं वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं अधिक क्या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 सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव यानी प्रेम के वश ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए भूषुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्ष ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया वे अपने पिछले मोह को समझकर, यानी याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना गरुण जी ने बार बार काकभुषुण्ड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान ही जानकर प्रेम बढ़ाया गुरु के बिना कोई भवसागर सागर नहीं तर सकता चाहे वे ब्रह्मा जी और शंकर जी समान ही क्यों ना हो गरुण जी ने कहा हे तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने से जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं वैसे ही बहुत सी कुतरक रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं आपके स्वरूपी गारुणी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 का शरीर किस कारण से से पाया? पाया? हे हे हे हे सब समझाकर मुझसे कहिए। कहिए। स्वामी, आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने पाया सो नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं वह भी मेरे मन में संदेह है क्योंकि हे नाथ नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता यानी आप पर प्रभाव नहीं दिखाता इसका क्या कारण है हे कृपालु मुझे कहिए यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है हे प्रभु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 मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ हे तात आदर सहित मन लगा कर सुनिए अनेक जप तप यज्ञ शम यानी मन को रोकना दम इंद्रियों को रोकना व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता मैंने इसी शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त की है इसी से इस पर मेरी ममता अधिक जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं ये hey गरुण जी वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए रेशम कीड़े से होता है उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं इसी से उसे परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है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 अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं हे प्रभु पूर्व में एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पारायण और वेद के विरोधी थे उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा मैं शूद्र का शरीर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 कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया सदग्रंथ लुप्त तो हो गए दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर कर के बहुत से पंथ प्रकट कर दिए सभी लोग मोह के वश हो गए शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया हे ज्ञान के भंडार हे श्री हरि के वाहन सुनिए अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ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 और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले हैं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 जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभवश कौड़ियों यानी थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा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 वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं ब्राह्मण अपढ़ी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं अपार का वर्णन नहीं किया जा सकता कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं उनमें वैराग्य नहीं रहा उसे विषयों ने हर लिया है तपस्वी धनवान हो गए और थ दरिद्र हे कलयुग की लीला कुछ नहीं कही जाती कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ा जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुम्बी शत्रुरूप हो गए राजा लोग पाप परायण हो गए उनमें धर्म नहीं रहा वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते हैं धनी लोग मलिन यानी नीचे जाती होने पर भी न माने जाते हैं द्विज का चिन्ह जनेव मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं कलियुग में बार बार अकाल पड़ते हैं अन्य के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षिराज गरुण जी सुनिए। कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम काम, और काम काम, आदि, अर्थात क्रोध लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए यानी छा गए मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे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 उनमें कोमलता नहीं मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग यानी सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते 10 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल यानी अस्तव्यस्त कर डाला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 मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं जो पराई निंदा करने वाले हैं वे जगत में ही फैले हैं हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है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 जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान ही कल्याण करता है कलियुग इट खत्म के लिए बताया है।